पतंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 18 शंका यदि त्रिगुण से पृथक प्रकृति नहीं है तो अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि श्रुति कहे प्रकृति के एकत्व तो आदि से विरोध होगा तथा हेतु हेतु मद नित्यम अव्यापी सक्रिय अनेक मनेकमाश्रित लिंगम सवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम यह व्यक्त हेतु वाला अनित्य अव्यापी अक्रिय अनेक आश्रित लिंग सवयव और परतंत्र है इसके विपरीत अव्यक्त अहेतु नित्य व्यापी अक्रिय एक अनाश्रित अलिंग निरवय और स्वतंत्र है इत्यादि से कहा हुआ व्यापकत्व अक्रियत्व निर्वयत्व आदि रूप जो सांख्य का सिद्धांत है उसका विरोध होगा ए प्रधान से शूरन पायिन ये तीन प्रधान के अनपायी गुण हैं इत्यादि स्मृति परंपरा में प्रधान के गुणों का आधाराध्येय भाव संबंध और हेतु हेतु मदभाव संबंध को कहने वाले वचन भी उत्पन्न न होंगे तथा सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा सत्व रजस और तमस ये प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं यह गीतादि वाक्यों में सत्व आदि को जो प्रकृति का कार्य कहा है वह न बनेगा तथा अट्ठाईस तत्व का पक्ष भी न बनेगा समाधान पुरुष भेद और सर्ग भेद से भेद का अभाव ही प्रकृति का एकत्व आजादि वाक्यों से कहा है और आजादि वाक्य मूलक ही सांख्यादि ने भी प्रतिपादन किया है अजा वाक्य से ऐसे ही तात्पर्य का निश्चय किया गया है भोग्य और भोक्त के मध्य में भोग्य गुण है वे भोग्यत्व और अभोग्यत्व के द्वारा सर्गभेद से भिन्न भेद वाले होते हैं ये भोग्य के योग्य हैं और यह भोग्य के योग्य नहीं है यह बात मुक्त पुरुष के उपकरणों में भी हो सकती है क्योंकि वे भी अन्य पुरुष के भोग्य होते हैं भोक्ता पुरुष भी भोक्तित्व और अभोक्तृत्व के भेद से सर्ग के भेद से भिन्न भिन्न हो सकते हैं पूर्व सर्ग में जो मुक्त हो चुके हैं उत्तर स्वर्ग में भोक्ता नहीं है किंतु दूसरे भोगता हैं अतः प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है यह कहा जाता है तथा वे ही गुण सब सर्गों में श्रष्टा होते हैं और महत्व आदि विकारों का तो सर्ग भेद से भिन्न होना स्पष्ट ही है क्योंकि अतीत व्यक्ति का पुनः उदय न होना आगे कहेंगे यदि प्रकृति एक ही व्यक्ति हो तो निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम इसमें प्रकृति के लिए जो बहुवचन किया दिया है इससे विरोध होगा और इंद्रो माया भी पुरु रूपे इत्यादि श्रुतिगत बहुवचन से भी विरोध होगा प्रकृति का व्यापकत्व तो, तो कारणत्व सामान्य से ही जानना चाहिए अर्थात सब कार्यों में अनुच्चित है अतः व्यापक है कारण शून्य प्रदेश का अभाव होने से जैसे कि गंधादि पृथ्वी आदि में व्यापक होते हैं महद आदि तो सामान्य से भी व्यापक नहीं है अतएव अंशभेद से प्रकृति की व्यापकता और परिच्छिनता मानी है अतः जात्यंतर परिणाम पूरात, यह आगामी स्त्रोत्र प्रकृतिया प्रकृत्यापूर्व भी घट जाता है